अमृत गोदिनी परम पूज्य गुरु महाराज द्वारा उसको आगे चलाते हुए साधन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे अभी लगभग तो हो गया है पूरा और ऑलमोस्ट कही बात है बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आप जन शाला चक्षुस्मगुटवे नम श्रीचमोषम स्थापित स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक श्रीगुरा श्रीयुतपकमल श्रीगुरू वैष्णवा साग्र जात सहगण रघुनाथ सजीव साइतम सबधुतम परीगणचि कृष्ण पादान चैतन्यं श्री पाद गणिता श्रीशाखाविता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनिनंद श्रीअद्वगदाधर श्रीवासिगौरभविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम ऑब्जर्वेशन जो तो मैं यहाँ पर रह करके अनुभव हुए जो वो भी वर्णन करना चाहूँगा साधन के विषय में साधन और दूसरी चीजें भी है यहाँ पे रह करके मुझे पहली बार में करीब बोलते हैं बोल रहे हैं पिछले साल से हो रहा है तो मुझे विवाह नहीं करना पड़ा <laughs> <laughs> इसमें एक चीज विशेष रूप से जो देखने को मिली वो है कि जो सहन शक्ति होती है टोल रहे सहिष्णुता वो काफी देखने को प्राप्त होती है अलग अलग क्या क्या भेद है आपस में हाँ तो मैं सहन शक्ति की बात कर रहा हूँ मुख्य रूप से सहिष्णुता भी है वो एक है लेकिन अभी मैं सहन शक्ति की बात कर रहा हूँ सहन तो कर सकते ये काफी ऐसे अनुभव है खासकर अपने जीवन में मतलब मेरे जीवन में नहीं गृहस्थ लोग अपने जीवन में यदि मैं साधना को कितने डिटर्मिंड है दृढ़ है साधना करने के लिए उसकी यदि दृढ़ता को नापने का प्रयास करता हूं तो मुझे मेरी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखता है आ, बाहरी रूप से हालांकि ऐसा कभी कभी दिख सकता है कि वो लोग इतने साधना पालन नहीं कर पाते ऐसा हो सकता है कि ऐसा कभी कभी दिखे लेकिन जो परिस्थिति है उसको यदि देखे उसमें मैंने गिनती की तो बहुत ये मिला कि गृहस्थ के घर में काफी अलग अलग अलग अलग, अलग परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिससे मैं अपने आप को यदि सोचता हूं कैसी परिस्थिति में मैं होता तो तो शायद साधना तो बहुत वीक हो जाती जैसे उदाहरण गृहस्थ घर में हमेशा बच्चे होंगे तो रात को देर से भी सोना हो सकता है वो तो थो थोड़ी समझने वाले हैं उनको सुबह ना नहीं है उनको बुद्धि होती नहीं है तो कई बार ऐसा होता होगा कि रात को देर से सोना पड़ता है प्रयास करते हुए भी और रात को सो करके बीच में उठना पड़ता होगा उठना पड़ता है उठना पड़ता ही है खास जिनके छोटे बच्चे फिर भी वो नींद कम हुई उसके बीच में नींद बीच में नींद उड़ती है उसी से तो समस्या होती है नींद में और क्यों उड़ना नहीं नहीं इसमें तो नींद उड़ा करके बीच में आपको कुछ कार्य करना है और फिर वापस सोना है तो इससे मेरा जैसे व्यक्ति होगा तो उसकी तो नींद भी थोड़ी बीच में उड़ जाती है कुछ एकाध कार्य करना पड़ गया तो थकान हो जाती है उसकी लगता है कि चलो भाई आज मंगलारती नहीं जाए ऐसा <coughs> जबकि यहाँ पे तो रेगुलरली ऐसा होता है जो ग्रस्त लोग हैं उनके एक खा तो खासकर तो बच्चों के कारण कि बीमार हो गए हमारे लोग बीमार है तो उसको भी ध्यान देना होगा रात को भी उठ उठ करके ध्यान देना होगा फिर तो लघु शंका करने की समस्या है तो रात को उठा उठा करके लेके जाना पड़ेगा गुरुकुल में भी ये समस्या होती है इसलिए हमारी चर्चाएं तो होती रहती है तो घर में क्या घर में तो रात को उठा करके करा देते हैं एक दो बार वैसा तो बोल देते जैसे नॉर्मल है लेकिन यदि मैं उस मैं सोचू कि चलो मेरा भी इस प्रकार से यदि मैं गृह आश्रम में होता और बच्चे होते और इस प्रकार से लघु शंका करते और मुझे उठ करके रात को कराना पड़ता तो फिर मेरी नींद का क्या होता है सुबह में मंगलारती क्या अटेंड कर पाता बहुत कठिन होता रियली ऐसा ऐसा प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके मुझे काफी ऐसी चीज दिख रही है कि जिसमें गृह शासम में रहने की एक तरह से नुकसान दिख सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये दृढ़ता काफी दिखाते हैं कि फिर भी वो मंगल आरती उड़ जाते हैं और कुछ ग्रस्त तो ऐसे हैं जो काफी पहले उड़ जाते हैं मंगल आरती जब प्रोग्राम हो सभी नियमित रूप से करते हैं तो ये उनका डेडिकेशन जो है साधन के प्रति वो दिखाता है इस चीज को मैं थोड़ा एप्रिशिएट करना चाहता था इसलिए मैंने यहाँ पे मैं किया कि अरे बोलने वाला मैं हूँ लेकिन पालन करने वाले दूसरे मैं तो शायद शायद वो स्थान में पता नहीं कितना संभव हो इस प्रकार और फिर रोज की ड्यूटीज तो होती है तो करनी है नींद गई तो गई उसके बाद बीच में कभी कर लेते हैं वो तो पता नहीं ये एक नोटिस करने योग्य है कि सभी कष्टों के आते हुए भी काम चल रहा है साधन चल रही है उसमें प्लस माइनस होते ही ऐसा नहीं कि सभी ग्रस्त लोग एक ही लेवल के होते है किंतु ओवरऑल एवरेज सहनशीलता है इन चीजों की काफी देखने को अभी इसमें आगे बढ़ते कल हमने जब के बारे में चर्चा करके समाप्त किया था थोड़ा उसमें भी और नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो लंबा विषय है उसके लिए अलग से यदि आवश्यकता है तो अलग से ही कुछ सेमिनार जैसा भी रख सकते हैं इसमें वो उस तरह से उभिम विस्तार में नहीं ले पाएंगे जो सुबह कीर्तन होता है उस विषय में तीन टाइम कीर्तन होता है हमारे तो ये पूरा अवसर है जैसा हमने कल यहाँ पर सोचर्चा की थी कि हमारे पास पूरा अवसर है अपनी बैटरी को चार्ज करने का भक्तों के साथ मिल करके अच्छे से कीर्तन करें तो बहुत लाभ होगा अलग अलग प्रकार से लाभ होगा यदि हम जम के कीर्तन करते हैं मैं पुरुषों के लिए बात कर रहा हूँ जम यदि कीर्तन करते हैं जम के हैं, जम के मतलब उत्साह के साथ दम लगा के उत्साह के साथ दम लगा के जितना हंड्रेड परसेंट के उसको जम के कहते हैं। लगाते नहीं, लगा नहीं तक <laughs> तो वही वो नाप लेना चाहिए छत से हमारे सिर का डिस्टेंस कितना है वो जितना कम हो सके उतना तो जम के कीर्तन करना चाहिए जब जम के कीर्तन करते हैं तो उसके अलग अलग फायदे हैं। उसका पहला फायदा है कि जब हम पूरा शक्ति लेकर कीर्तन करने जाते हैं तो आजू बाजू का नहीं सोच करके कीर्तन नहीं आता है जैसे हमारा मन कहीं इधर उधर चला जाता है तो हम कुछ बहुत दम नहीं लगाते उसमें पहला फायदा यह है कि हम हरी नाम सुनेंगे और इसमें जब इन्वॉल्व रहेंगे कीर्तन के अंदर चेतना रहेगी तो उससे बहुत आध्यात्मिक लाभ होता है शुद्धि होती है बहुत और दूसरा लाभ है कि यदि हम जम के कीर्तन करते हैं तो हमारे आजू बाजू वाले भी जमने लगते हैं जम के कीतन करने लगते हैं उनको भी हम उत्साह दिलाएंगे क्योंकि अकेले जम नहीं होता है कैसा लगेगा बाकी सब तो ऐसे खड़े हो रहे हैं ऊपर से कूदरा है कैसा लगेगा तो, तो अच्छा नहीं लगने वाला दूसरे लोग भी हम उनको प्रेरित करेंगे तो उनका भी लाभ होगा तीसरा लाभ भौतिक लाभ भी बहुत है उसमें से एक है कि जम के कीर्तन करते कीर्तन में नाचते हैं जोर से गाते हैं तो अच्छे से पसीना निकलता है और अच्छे से सांस लेते हैं प्राणायाम हो गया पूरा जो भी एक्सरसाइज है व्यायाम है प्राणायाम है वो उसी से काफी हो जाता है तो हम कीर्तन करने के बाद हल्का अनुभव करते हैं जो भी शिथिलता होती है वो चली जाती है फ्रेशनेस ताजगी आती है और स्फूर्ति आ जाती है यदि हम डेली में जम के कीर्तन करना मतलब आप देखेंगे तो नृत्य में यदि हम अच्छे से कर रहे हैं तो ये आरती में जितना हम नृत्य करेंगे उससे काफी पसीना निकल जाएगा ये इस, इस प्रकार से पसीना जो निकलता है तो शरीर के टॉक्सिन्स भी बाहर निकलता है और स्फूर्ति देता है उससे हमको जब कीर्तन समाप्त होगा सांस फूली हुई होगी पसीना निकल रहा होगा जय ध्वनि में जय के अलावा कुछ नहीं बोल सकते तुरंत यदि बोलना हुआ तो ये आइडिया के जम के थोड़ी कहां तक हो जाता है जैसे हम लोग करते थे विद्यानगर में जब नए नए थे तब तो शरीर एकदम स्ट्रॉन्ग था तो बस कीर्तन समाप्त हुआ उसके बाद जय बोलने के अलावा कोई शक्ति नहीं रहती थी और पसीना पूरा एकदम निकला हुआ और वो कीर्तन के बाद एकदम स्फूर्ति अनुभव होती थी ये भौतिक लाभ है उसका आध्यात्मिक लाभ है कि वो कीर्तन इस प्रकार है जब हम जम के भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो भगवान विशेष उनको अनुग्रह देते हैं और ये बहुत ही अच्छा तरीका है खासकर शुरुआत में हम सब लोग शुरुआत में ही है ना खासकर शुरुआत में अनर्थों को भगाने का काफी जो ग्रोस अनर्थ है स्थल अनर्थ वो सब भी काफी जल्दी भागते हैं जमते की तो इसलिए जम के कीर्तन करना बहुत लाभदायक है तो इसमें आलस नहीं करनी चाहिए, चाहिए दम लगाना पूरा। जब तक की कोई मेडिकल ऐसी समस्या नहीं है आपकी घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा यदि जोर से कूदे तो तब तक करना चाहिए कमर की या घुटने की ऐसी समस्या नहीं है तब तो तक अच्छे से अच्छे से मतलब जम के केवल खड़ा रह करके ऐसे ऐसे थोड़ा हिल गए वो जम के नहीं हुआ चेतना पूरी लगनी चाहिए और जोर से पसीना निकलना चाहिए अच्छे से सेहत भी अच्छी होगी भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों रूप से कीर्तन में क्या था अभी कीर्तन करते समय चेतना क्या होनी चाहिए नृत्य करते समय चेतना क्या होनी चाहिए गाते समय चेतना क्या होनी चाहिए बजाते समय चेतना क्या होनी चाहिए गाना बजाना नाचना और गाना बजाना गाना गाना बजाना नाचना ये तीन चीज होती है में तो इसके अवयव है गाना होता है बजाना होता है और नाचना होता है तो ये सब वस्तु भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रही है ये चेतना होनी चाहिए कीर्तन हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं है हम प्रसन्न होंगे कीर्तन से लेकिन वो हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम नाच रहे हैं ये सोच करके हैं। यदि हम स्वयं की प्रसन्नता के लिए नाच रहे हैं तो कभी हम नाचेंगे कभी नहीं नाचेंगे कभी मन करेगा कभी नहीं करेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि नाच रहे हैं तो वो वास्तविक चेतना तो, वो शुद्ध चेतना तो, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम नाच रहे हैं तो प्रश्न होता है हमारे मन को भगवान के हमारे नाचने से क्या प्रसन्न क्या तो भगवान की प्रसन्नता होती है हमारे नाचने से दो प्रकार से होती है तो पहले तो कीर्तन में जो नृत्य है मृदंग वाद्य नृत्य वाद्य और गायन ये तीनों वस्तु जो कीर्तन में होती है जो शुद्ध भक्त करते हैं कीर्तन तो उससे भगवान को आनंद प्राप्त होता है निकुंजयन और अति के लिए सिद्ध यापेक्षणीय तत्र अति अति से वंदे गुरु श्री चरणा अरविंदम इसमें जो बताते हैं कि जो गुरु है वो निकुंज के जो युनु है मतलब राधा और कृष्णा उनकी रति के लिए की सिद्धि के लिए अलग, अलग अलग अलग अलग प्रकार की सामग्रियों को अलग अलग प्रकार की गोपियों को इकट्ठा करके उनका नियोजन करने में अति दक्ष हैं ऐसे गुरु के चरण को मैं वंदन करता हूँ तो ये सब सामग्रियों में कीर्तन भी है भगवान विद्या देखते हैं भगवान वादित्र सुनते हैं और भगवान गायन भी सुनते हैं अब देखेंगे तो गोपियाँ अलग अलग वादित्र लेकर के एक फोटोग्राफ है ना। फोटोग्राफ इमेज, उसमें देखेंगे भगवान के साथ नाचते हुए भी देखेंगे और गाते भी हैं उनकी पसंद के हैं। तो ये भगवान इसका आस्वादन करते हैं जैसे राजा होते हैं, तो राजा के दरबार में नाचने गाने वाले आते हैं वो विशेष राज दरबार के लिए ही नाचने गाने वाले का एक पूरा सुंद होता है तो वो आएंगे और नाचेंगे गाएंगे क्यों राजा उसको देखकर के आनंद उठाएगा। तो राजा को वो दास है वो लोग राजा राजा के गुलाम है या दास है जो भी आप बोले वो है तो राजा को उनका नृत्य देख करके आनंद आता है वो लोग भी इस प्रकार से नृत्य पूरा करते हैं कि जिससे राजा को आनंद आए लोग ऐसा नृत्य नहीं करेंगे जिससे राजा जो राजा को पसंद नहीं है अलग अलग राजा को अलग अलग नृत्य पसंद होंगे तो उस प्रकार से गाएंगे उस प्रकार से बजायेंगे उस प्रकार का नृत्य करेंगे जिससे राजा को आनंद आए तो ही भगवान एक राजा की तरह है जब वो डीटी फॉर्म में भगवान एक राजा की तरह है और राजा की प्रसन्ना के लिए हम लोग उनके नाचने गाने वाले हैं जैसे जगन्नाथपुरी में नियमित रूप से भगवान को प्रसन्न करने के लिए वहां पे नाच गाना होता है जैसे तो लोग हैं वहाँ पे आकर के वो भगवान जगन्नाथ के ही नाचने गाना होता है उस प्रकार से हम भी वो चेतना में कि भगवान को प्रसन्न करना है उनको जैसा अच्छा लगता है उस प्रकार से नाचना गाना है इसलिए अभी भोंगो लेकर के आएंगे तो हमको हो सकता है को अच्छा लगे, भगवान के कान फटते उसमें। इसलिए भोंगो नहीं बजाएंगे। इसको बोलते गौर अभिता कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे है। शुद्ध भक्त चरण उसमें तो गौरविहित जो भगवान गौर ने बताया है उस प्रकार का कीर्तन सुनकर करके आनंद से हृदय नाचता है तो ये ये भेद है हम क्या चाहते हैं और भगवान हा, हा, हम अपने प्रसन्नता के लिए कीर्तन कर रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता तो इसलिए कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए और उसमें एक्सपर्ट होकर करना चाहिए तो इसलिए भगवान भावग्राही है वो भावना ही देखते हैं सही बात है तो इसलिए गाने वाला चाहे उसकी आवाज़ गधे जैसी भी हो लेकिन यदि वो भाव से गा रहा है तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं लेकिन इससे आगे भी एक स्टेप है ये तो शुरुआत के भक्तों की बात हो तो गधे जैसी आवाज़ तो भी भगवान को सुनाया जा रहा है भगवान उससे प्रसन्न होते हैं कि देखो ये प्रयास कर रहा है मुझे प्रसन्न करने का वो भावना से प्रसन्न और इस तरह से वो उसको लेते हैं लेकिन फिर भक्त का ऊपर का भी स्तर है कि भाई गधे जी जैसी आवाज है जिसकी कोयल जैसी आवाज है उनको दोनों गाने को भगवान की प्रसन्नता के लिए गाना है इस तरह से महाराज भी बताते यदि बहुत सारे लोग हैं आरती में तो जिसकी सही से जो कीर्तन कर पाते या गा पाते या बजा पाते हैं तो उन लोगों को अपना अपना कार्य करना चाहिए ना कि कोई भी बजाने लगे कोई भी गाने लगे सब कुछ है कि भगवान प्रसन्न होते ही है इस तरह से लेकर के शुरुआत के स्तर में रहे इस प्रकार से नहीं हम जानते हैं भगवान भावना ग्रहण करते हैं लेकिन वो भावना का उच, उच्चतर स्तर है ऊपर का स्तर है कि हाँ मेरी आवाज़ गिर जैसी मेरी है क्या की जैसी तो सामने दूसरे अच्छी आवाज वाले हैं अच्छी तरह से जिनको गाना आता है वो है जब उपस्थित तो वो लोग गए ना जिससे भगवान की प्रसन्नता में हम अच्छी सामग्री उपयोग करें जैसे हम कुकिंग में भी करते हैं भावग्राही है भगवान कुछ भी आप खिला दो खा लेंगे जली हुई रोटी भी खा लेंगे लेकिन नहीं जिसको अच्छी कुकिंग आती है वो यदि उसको हम कुकिंग डिपार्टमेंट में रखें तो भगवान को अच्छा भोग मिलेगा है ना उसी प्रकार से कीर्तन उसी प्रकार से कुकिंग डिपार्टमेंट है भगवान को जो अच्छा लगता है वो बनाओ हमको अच्छा नहीं लगता प्रकार से कीर्तन है वो गाओ जो राग अच्छा लगता है वो राग गाओ सुबह में राग ये क्या भैरवी बोलते क्या बोलते हैं आरती का राग सुबह में वो राग ही चलेगा दूसरा राग नहीं चलेगा अभी आप कुछ भी गालो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे वो सब गालो तो भगवान ले लेंगे ठीक है चलो नए बच्चे लेकिन भगवान एक्सपेक्ट करते जब हम नया नहीं, नहीं रहे अभी पुराने हो गए तो भगवान की प्रसन्नता के लिए गाय तो ये एक चेतना और चेतना के साथ जुड़ा हुआ कार्य इस प्रकार से कीर्तन को देखना तो चाहिए वो पहली तो लोग ऐसे जो तो hey. ही लेना है कि वो भी है कि लेकिन महाराज के पास भी है तो महाराज एक्सेप्ट दे देंगे लोगों को तो जो सब महाराज सब महाराज सब भक्तों को बताएं महाराज बोंगो नहीं चाहते रथ यात्रा कैसे होती है महाराज जैसे, जैसे ही एंटर होते हैं बोंगो रथ में पीछे जैसे ही महाराज आउट होते हैं तुरंत मोंगो आ गया मतलब सबको पता है कि ये सही नहीं है लेकिन हमें तो अपनी वो के करना है उसको आप कितना भी लेक्चर दे दो तो वो निकलने वाला नहीं है इसलिए प्रवचन ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो इसमें आगे बढ़ना चाहते है गंभीर इसलिए मैंने कहा ना कि बच्चे हैं बच्चे तो भगवान उनका भी स्वीकार कर लेंगे लेकिन हमको एक स्टेप और आगे बढ़ना है एक स्टेप और आगे बढ़ना जरूरी नहीं है बच्चे समझ जाएंगे इसलिए और हर शुरुआत घर से होती है तो हम घर से तो कम से कम शुरुआत कर ही सकते हैं तो ये एक कीर्तन की एक पर्टिकुलर चेतना तो कम देख रहे हो कैसे इसका कनेक्शन है क्रियाओं से इसलिए तो गायन है इसी तरह से वादित्र जो बजाते हैं तो उसको भी भक्त है वो अच्छे से सीखने का प्रयास करता है बजाने का और जो अच्छे से बजा पाते हैं कुछ लोग नहीं बजा पाएंगे कुछ लोग बजा पाएंगे जो अच्छे से बजा पाते हैं वो लोग भगवान का कीर्तन में बजाएं, तो और उसमें अच्छा रहेगा अभी कोई बजाने वाला नहीं है जो अच्छा नहीं आता है वो भी बचाए वो तो सही है उसमें कोई तो गलती नहीं है लेकिन यदि कोई उपस्थित है ज्यादा अच्छा हो सकता है उस प्रकार की चेतना ये कार्य होता है ऐसे ही नृत्य की बात है नृत्य सब लोग कर सकते हैं नित्य करना तो सबको आ सकता है तो नृत्य भी सीखना चाहिए वादित्र एक प्रकार से बज रहे हैं मतलब नृत्य है उसका गाने और बजाने दोनों के साथ कनेक्शन होता है ऐसा नहीं है होता मृदंग किसी भी तरह से बजता रहे कोई भी ट्यून में और हमारा नाच भी उसी प्रकार से चलता है, चलता रहे उसके बीच कोई कनेक्शन नहीं है पेड़ कहाँ पड़ रहे हैं रिजन क्या बढ़ रहा है कुछ भी नहीं है कुछ कनेक्शन नहीं है और तो ये भी नृत्य नहीं है एक्चुअली सही में और एक आदमी ऐसे ही जा रहे हैं एक आदमी वैसे जा रहे हैं कुछ ऐसे मतलब यदि आप ऊपर से देख, देखना चाहिए नृत्य में यदि हम हेलीकॉप्टर लेकर के ऊपर से देखते हैं ड्रोन से वीडियो खींचते हैं उसका नृत्य का तो कैसा लगेगा ऐसा लगेगा कि सब लोग एक साथ एक यूनिसन क्या बोलते हैं लई में चल रहे हैं या आ रहे हैं या ऐसा लगेगा जैसे कोई मार्केट में लोग इधर उधर जा रहे हैं भेद बढ़ेगा ना तो जो नृत्य कर रहा है उसको वहां से नहीं दिखता है कि वो ऊपर से कैसा दिख रहा है वो जो उस नृत्य को अनुभव कर वो जो नृत्य को देख रहा है जिसके लिए वो नृत्य है जैसे राजा है तो सिंहासन पे बैठ करके नृत्य देखते हैं तो वो व्यक्ति को वो सब दिखता है कि नृत्य का वो आनंद है म्यूजिक जो बज रहा है उसके कान में जा रहा है और वो जो नृत्य हो रहा है वो म्यूजिक के साथ एकदम लई में सही से हो रहा है और वो बैठ करके देख रहा है वो जब लई में है सही से है हृदय को आनंद देने वाला है तो उसका आनंद होता है। तो इसी आधार पे तो पूरा बॉलीवुड और हॉलीवुड सब चलता है सही फॉन्ग की नृत्य होता है म्यूजिक होता है गायन होता है तो उससे जो देखने वाले है टीवी में या कहीं भी तो उनको आनंद आए उस प्रकार से एक एक स्टेप एकदम ठीक से होता है तो जिससे ज़्यादा आनंद आए तो नृत्य भी गौरव है कि कैसे करना है भगवान ने सिखाया तो उस प्रकार से उसको भी थोड़ा सीख लेना चाहिए वो कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा नहीं है कि हमको डांस एकेडमी में जाकर कर के अलग अलग पचास प्रकार के स्टेप सीख के आने हैं लेकिन तो ने कुछ स्टेप सीखा जैसे एक प्रभुपाद स्टेप है कुछ जयनी आश्रम में सिखाए थे क्या हुआ मैंने जब इसको ज्वाइन किया उसके बाद मैं कीर्तन तो जम के करता था लेकिन नृत्य में नित्य जम के करता था लेकिन तब से समझ में ही नहीं आ रहा था कि मृदंग जो बज रहा है उसके साथ इसको मिलाया विद्यानगर में था तो जब वो सेकंड वाला बजता है थोड़ा फास्ट पहले वाला में पता ही नहीं चलता आगे से जो पीछे कब आना सबको देख ही करना पड़ेगा ये कोई नहीं होगा मृदंग और बज रहे है। मुझे पता नहीं हुआ कब मेरा आगे होना चाहिए कब पीछे होना फिर जो फास्ट वाला था था, थोड़ा बीच वाला तो उसमें मैं मृदंग के साथ मिलाने का प्रयास था पहला तो क्योंकि कठिन है पहले तो मृदंग की जो ट्यून है वो बहुत कठिन है दूसरी वाली में क्या थोड़े कम वेरिएशन है तो उसमें मिलाने जाता था तो एकदम फास्ट हो जाता आगे पीछे आगे पीछे पीछे वाला थक जाते हैं बोलते थे तो मुझे तब प्रश्न लगा रहा था इसमें ट्यून बैठती कहाँ पे क्योंकि नहीं तो पैर उठता नहीं है नहीं, ही लगता ना। तो तब में जब खोला तुरंती तो दैनिकांतु तो संस्कृत का सीख करके शुरू आए थे कुछ दिन तो वो ये स्टेप सिखा रहे थे बच्चों को सबको देखो ऐसे करना है जब निधन बज रहा है तो ये शुरू हुआ तो यहां से ये अरे मृदंग तो मृदंग की तो पेड़ वापस वहीं पर आया है ऐसा नहीं अभी बीच में फिर आगे होगा उसी जगह पे फिर उसी टाइम पे वापस पीछे होगा ऐसा नहीं गया तो ये सब चीज मुझे तब पता चली तो तब से मैंने फिर उसको सीख लिया उसी प्रकार से करना तो तीन चार जैसे तीन चार ट्यून है इसकी ट्यून बोलेंगे क्या बोलेंगे ताल मंत्र है मन के तीन चार होते हैं मेनली तो शुरुआत में एकदम स्लो होता है उसके बाद मीडियम वाला फिर फास्ट तो ये इसका अपना अपना एक, एक एक एक स्टेप है टोटल चार स्टेप जैसा है जो मिनिमम यदि सब सीख लेंगे तो हो जाएगा एक साइडवेज है आजू बाजू में कैसे तो उसमें पैर कौन से ताल पे कहाँ पे होना चाहिए और उसी तरह से फिर उसी में आगे हरे कृष्ण महामंत्र सूर होता है तो उसमें आगे पीछे होना है तो कहां कहां पेड़ होना चाहिए और फिर जो मीडियम वाला है बीच में उसमें किस प्रकार से पैर को आगे पीछे रखना है और उसमें तो बता है, से इनका बताया कि कैसे जो गौर का पोस्टर जनरली होता है डी का गौर और नितई तो उसमें वो वाला जो मीडियम वाला स्टेप है उसको लेते हुए एक फर्स्ट एक आगे में है और एक पीछे में ऐसा करके दो पेड़ उनके आते हैं और ये पोज़ में पोज। तो ये है उनका पोज़ तो प्रैक्टिकली निकाल के कीर्तन पॉजिकली बहुत बहुत ही आसान है सिखा लेते तो तो कोई बुरी बात होता और और मतलब फ्रंट फ्रंट बैक बैक स्टार्टिंग में मैं मैं मेरे आगे आगे भी मंत्र बोल ही नहीं पा रहा क्या नहीं पासी नहीं हो रहा क्या कहता <laughs> नाम है मेरे तो स्टेप करते यहाँ पे नहीं करते वहाँ पे भी हम सीखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखा तो ये है और फिर फास्ट में फिर जंप करना है उसमें भी ऐसा नहीं है कहीं भी कुदी उसमें बस एक नॉर्मल जम्पिंग स्टेप्स है तो ये चार भी सीख लेंगे तो बेसिकली हो जाएगा और सबको उसमें सब लोग सही से सीख लेंगे धीरे धीरे नहीं एक ही साथ आगे आ गया पाएंगे पीछे जा पाएंगे तो फिर उसका दृश्य जब आप ड्रोन लगा करके हेलीकॉप्टर लगा करके देखेंगे तो वो आपको लगेगा कि ये रियल में यहाँ पे कुछ नित्य चल रहा है यस yes, होता है है है और में करते हैं तो डेफिनेटली भगवान लेकिन ऐसे को जरूरी मैंने देखा था आप नहीं उसमें चेतना भी इम्पोर्टेंट है ना ऐसा नहीं कि कभी की देखिये नहीं तो फिर नृत्य का अर्थ क्या हुआ हाँजेशन अपने आप में गलत नहीं है उसमें जो चेतना है कि बस ऐसे रोबोट के जैसे करो वो गलत सिंक्रोनाइजेशन नृत्य का अर्थ ही तो हाँ थोड़ा थोड़ा सा सा स्लो स्लो में तो सिंक्रोनाइज़ ही चाहिए ना नहीं तो वो सब्जी मंडी में जैसे घूमते ऐसा हो जाता है ना देखिये मिलित कीर्तन यती संकीर्तन तो सब लोग यदि अपना अपना इंडिविजुअल कोई एक इधर कोने में बैठ दे के -कर, कर रहा है कोई उधर कोने में बैठ करके कर रहा है वो तो भजन की तरह हो गया जैसे हम सब लोग साथ में गाते हैं अभी कोई बोलेगा मैं थोड़ा इस तरह से गाता हूँ वो थोड़ा उस तरह से गाता है और कोरस में नहीं रह रहा है गाना तो जैसे उसमें गाने में कोरस कोरसोनाइजेशन है उसी प्रकार से नृत्य में वो नृत्य सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए वो सिंक्रोनाइजेशन ऐसा भी हो सकता है कि कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है ऐसा करके लेकिन वो लई में होना चाहिए उसकी लई होती है ना लेकिन ऐसा नहीं कोई किसी भी प्रकार से कर रहा है तो क्या है वो सही नहीं है इतना अच्छी चेतना में कर ले भगवान ग्रहण कर करके हमने पहले ही बात कर दी कि इसमें भाव भावग्रह जनार्दन वाली तो बात है ही लेकिन हमारी भावना उससे आगे जानी चाहिए कि नहीं हमारा भाव कैसे हम ठीक करें कि भगवान यहाँ पे देख रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए है तो उनके अनुसार हम उनको जैसे अच्छा लगे उस प्रकार से करते हैं अपनी चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन के कुछ पेंटिंग्स में भी देखेंगे तो सिंक्रोनाइजेशन ऐसा नहीं की कोई इधर है कोई उधर है कोई अपना अपना भजन कर रहा है केवल हाथ में मिल गया सब लोग तो वो कीर्तन नहीं होता है इसलिए तीनों चीजें मृदंग बजाने वाला है करताल बजाने वाला उसको भी एक दूसरे के लई में दाल में मिला के बजाना पड़ेगा अन्यथा वो जो जो रिजल्ट उत्पन्न होता है उससे जो परिणाम उत्पन्न होता है वो मधुर नहीं होता है और मधुरता हमको अपने लिए नहीं चाहिए मधुरता भगवान के लिए जैसे हम प्रसाद बनाते हैं या भोग बनाते हैं तो उसमें भी मधुरता चाहिए उसमें भी एक आकर के दाल चढ़ा के गए और दूसरा उस के कुछ और ही बना दिया तो मधुरता नहीं है हाँ आएगी ना उसमें भी जैसे कुकिंग में भी सिंक्रोनाइजेशन चाहिए कोई एक कुक है दूसरे कुक के साथ जो भी सब चीज़ में सिंक्रोनाइजेशन चाहिए तो इसलिए ये सब चीज़ें का अपना उपयोग है सिंक्रोनाइजेशन इत्यादि सबका लेकिन यदि ये चीज़ करके भावना नहीं है क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन करके अच्छा नृत्य करके अच्छा बजा के अच्छा गा करके बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हम कर सकते हैं लेकिन हम वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसमें फंस गए कि अभी हमने बढ़िया कीर्तन कर दिया बजा आ गया तो वो गलत है नहीं कि वो वो वो वो सब गलत हुआ, लेकिन परफॉर्मेंस में फंस गए, चीज गलत है तो और इसलिए हम परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं जा रहे कि हर एक प्रकार का हम 50 प्रकार का सीख ले, लेकिन जो बेर मिनिमम है उतना तो रहना चाहिए ना अभी हम जो बजाते हैं तो चार प्रकार के ताल बजा रहे हैं तो चार प्रकार के ताल में चार प्रकार का नृत्य करना आना चाहिए हर एक प्रकार के ताल में हम एक दूसरे के सिंक्रोनाइजेशन में होने चाहिए मृदंग में भी करताल में भी हम कुछ ही सीख रहे हैं बाकी तो बहुत सारे मंत्र हैं बहुत सारी वस्तुएं हैं जब भजन में बजाओगे बहुत मधूर होगा भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन में हम उसको रेस्ट्रिक्ट रखते हैं इतने सारे अलग अलग प्रकार के वो ट्यून्स नहीं बजाते हैं ना तो गाते हैं इतने अलग प्रकार के सामान्य रूप से कीर्तन में ऐसी ट्यून्स गानी चाहिए जो सब लोग गा सकें बहुत कॉम्प्लेक्स ट्यून्स नहीं गानी क्योंकि सब लोग मिल कर रहे हैं ना लेकिन इसका अर्थ है बिना ट्यून के दाओ लेकिन हाँ बेसिक मिनिमम जो कुछ ट्यून है जैसे शिल प्रभुपात की ट्यून है हरे कृष्णा हरे कृष्णा जो कि पूरे दिन में कभी भी गा सकते हैं तो वो गाना चाहिए लेकिन वही वो सही से गाना चाहिए वो फिर मृदंग एक तरह से बज रहा है ट्यून एक तरह से हम दूसरा गा रहे हैं ऐसा नहीं हो जाना चाहिए ऐसे थोड़ा करो लेकिन वो जो उसके नियम है उसके अनुसार करना चाहिए इस तरह से एक है तो इसलिए ये जो सिंक्रोनाइजेशन है वो हमको कीर्तन में इन्वॉल्व करता है हम थोड़ा अच्छी तरह से कीर्तन में भाग ले पाते हैं वहां पे रह पाते हैं इसी इसी प्रकार से कीर्तन करते हुए नियमित रूप से ऐसा होना अच्छा नहीं है कि आंख बंद करके कीर्तन करते हैं क्योंकि आंख बंद करने पे क्या होता है ज्यादातर हमें यदि हमारी आँख बंद रहती है तो हम एक तो भगवान का दर्शन नहीं कर रहे मन में दर्शन कर लेकिन भगवान जब सामने दर्शन दे रहे हैं सामने दर्शन करने के लिए और दूसरा है कि हम जो भी आज बाजू भक्त कीर्तन कर रहे हैं उनके साथ कुछ संबंध नहीं बना पाते हैं। ना तो सिंक्रोनाइजेशन संक्रमण ऐसा लगता है ये अलग से अपना भजन कर रहा है तो वो भी एक इम्पोर्टेंट वस्तु है कीर्तन में सब लोग भाग ले अच्छे से अन्यथा क्या हो जाता है सब लोग अपना अपना अपना अपना हो जाता है तो फिर कोई व्यक्ति जो बहुत उत्साही नहीं है तो थोड़ा साइड में जा करके वो भी अपना विचार कर जाता है लेकिन यदि सब इन्वॉल्व रहते सब सेलम में देखेंगे जब कीर्तन करते हैं कोई करते हैं पूरा सब ग्रुप रहता है जो पूरा अंदर इन्वॉल्व है अरे उसके मूवमेंट में नाचने में बजाने में गाने में और वो गाते हैं या बजाते हैं वो तो जब गा रहे हैं तो यदि थोड़ा सा भी आउट ऑफ सेंक्रोनाइजेशन हुआ तो डांट देते उधर क्यों भगवान की प्रसन्नता कैसे हो रहा है डांट पड़ जाती है उधर होना चाहिए इधर उधर निधन की कोई एक, एक मंत्र भी इधर उधर बजा दिया तो डांट पड़ सकते है इसलिए वो परफेक्शन थोड़ा लाना पड़ेगा और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी इसमें बहुत पटुता रहती है नाचने में या गाने में या तो बजाने तो ऐसे लोग और भी ज्यादा ट्रेन हो सकते हैं वो लोग और परफॉर्मेंस कर सकते भजन कर सकते अच्छे से भगवान के लिए स्पेशल कीर्तन भी कर सकते अलग से उसमें वो ठीक है फिर ऐसे व्यक्ति को भी चेतना में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा चेतना ये नहीं हो जाए कि मैं तो बहुत बड़ा कीर्तन या हूँ यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है तो उसको सावधान रह करके भगवान की प्रसन्नता की और जो हम कीर्तन करते हैं टेक्निकली उसमें हर जो हमारे तीन सेशन रहते हैं सुबह सुबह के दो रात को एक शाम को एक तो उसमें आधा समय आ, हरे कृष्ण महामंत्र और चैत्र महाप्रु का प्रणाम मंत्र ये वाला जो भाग है वो टोटल का आधा समय होना चाहिए कम नहीं क्यूंकि हरे कृष्ण महामंत्र जो है हरि नाम संकीर्तन है वो कलयुग कयुग धर्म है तो वो मुख्य साधन है तो इसलिए अर्चन भी जब हम कर रहे हैं तो अर्चन में भी जो भी अर्चन आती है जो भी अपराध इत्यादि अनजाने में होते हैं जो वित्रुति हो जाती है तो वो सब हरे कृष्ण कीर्तन क्योंकि साथ में चल रहा है तो वो सब त्रुटि भर जाती है जीव को समय कहते हैं कोई भी हम क्रिया कर रहे हो उसमें अज्ञानतावश या असामर्थ्यवश कोई भी त्रुटि रह जाती है तो क्योंकि वो हरे कृष्ण कीर्तन के साथ करते हैं तो वो त्रुटि उधर भर जाती है अब यदि तिरुपति में भी देखेंगे तो श्री वैष्णव संप्रदाय कां बड़ा बालाजी मंदिर है बालाजी की सेवा होती है वेंकट तो वेंकटाचरण तो वेंकटेश्वर तो वहाँ पे भी ऐसा है जब अर्चक अर्चन कर रहे होते हैं कभी कुछ यदि अपराध हो गया है अनजाने में कुछ त्रुटि हो गई तो तुरंत गोविंदा गोविंदा गोविंदा गोविंदा हरि नाम लेते हैं क्योंकि तो शास्त्र में वर्णन है कि गोविंद का नाम लेने से जो ऐसी त्रुटि हो गई है वो भर जाती है उस तरह से कीर्तन इस प्रकार से अर्च अर्चन पद्धति को पूरा सहायक है या पूरा कीर्तन मुख्य है इसलिए कीर्तन कम से कम आधा समय हरे कृष्ण महामंत्र का होना चाहिए पूरे सेशन में तो इसलिए कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े मंदिरों में भी इतने समय तक मंगला आरती भी चलती है तो आखिर में तीन या चार ही हरे कृष्ण महामंत्र हो पाते हैं बाकी सब दूसरा दूसरा चलता है तो ये सही नहीं है तो उपाध्य स चाहते थे महामंत्र होना चाहिए ज्यादा हम यदि गुरुवाष्टक भी जा रहे हैं तो हम सिंगल गा रहे हैं डबल गाएंगे तो लंबा हो जाता है तो यदि गुरुवाष्टक को लंबा करते फिर कीर्तन को लंबा कर दो तो समस्या कीर्तन डबल होना चाहिए उसका ऐसा नहीं कि लास्ट में चार पांच मंत्र रह गए और बाकी सब तो उसका कुछ ना कुछ ज्यादा है कई जगह पे तो आगे वाला भी जो आरती है उसको भी लंबा गाते हैं और फिर पीछे भी उनको बहुत सारे जय जागे कीर्तन तो प्रैक्टिकली रह गया तीन चार मंत्र बस तो वो सही प्रैक्टिस नहीं है आचार्य अनुभव दिखा फिर गाना बजाना नाचना चेतना भगवान को प्रसन्न करना बस नहीं आए इसमें कीर्तन होगा तो इसलिए कीर्तन हमको इतना मौका मिल रहा है भक्तों के संग में चेतन महाप्रभु कहते हैं नाचो गाओ भक्त संग तो कृष्ण नाम उपदेशी भक्तों के संग में नाचो और गाओ करो सं की हाथ ऊपर करके बाहुतुली प्रभु कहे बोलो हरि हरि हरि धनी करे लोक लोग स्वर्गमर्त हाथ ऊपर करके उसकी पद्धति है नाचनी शरणागति का भाव भगवान को प्रसन्नता देने का भाव और स्वयं की तरफ से प्रार्थना का भाव होना चाहिए कि आप हम हमारे ऊपर कृपा करें जो हरि कृष्ण महामित्र तो जप करने में जो भाव है उसी प्रकार का भाव इसमें भी होना चाहिए प्रार्थना का और वो श्लोक याद कर सकते हैं कृष्ण वर्णम सुषा कृष्ण कृष्णम सांगो यज्ञ संकीर्तन प्रायंती सुमे संकीर्तन यज्ञ से प्रायः सब लोग जो बुद्धिमान है वो भगवान की पूजा करेंगे कलयुग में जो भगवान है चैतन्य महापुरुष तो यहाँ पे चेतन महापुरुष स्वयं हमारे सामने उपस्थित है नित्यानंद के साथ और उनका हम उन हमको मौका मिला है सुमेधी होने का सही बुद्धि वाला होने का उनके सामने ला करके रख दिया है तो उपाध्य गुरु महाराज ने उठा करके ऐसा समझे प्रभुपाद गुरु महाराज नाम हम कहाँ कहाँ कुछ ना कुछ नाच रहे थे उधर से उठा करके अभी ये मंदिर से यहाँ पे बैठा दिया जैसे हम बच्चों को लाकर तो ला के बैठा देते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सबके तो लाके बैठा देते हैं कीर्तन हॉल में चलो बैठो ऐसा समझना कि हम भी प्रभुपाद और महाराज के बच्चे हैं और उन्होंने कुछ करके हमारी कोई योग्यता नहीं ला करके इधर बिठा दिया तो हमको ये मौका मिल है सुमेधि बनने का अभी हम बने नहीं सुमेधि लेकिन यदि कीर्तन करेंगे तो सुमेधि बनेंगे संकीर्तन करेंगे क्योंकि सुमेधि लोग संकीर्तन करके कलियुग में भगवान की पूजा करते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यान की तो अपने पार्षदों के साथ अस्त्रों के साथ आए हुए हैं तो ये है हमारे सामने चैतन्य महाप्रभु नित्यान्त के साथ ये है हम यहाँ पे रख दिए गए हैं ये है भागवत शास्त्र जो बोलता है कि सुमेदी लोग अभी का जो कलयुग जिसम है उसमें भगवान की पूजा संकीर्तन में करते हैं ठीक है चलो अभी सं करते हैं इस प्रकार से करके सोच सकते हैं हर बार लेने आ जाए इससे थोड़ा उत्साह प्राप्त होगा संकीर्तन करने के कभी तो कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। समाप्त हो गया। नया टॉपिक उपाध की जाए गुरु महाराज जीवन तो <laughs> के इसलिए मेरा है तो चला जाता यदि तो पूरा तो तो कुछ करना वापस तभी के लिए करना संकीर्तन मतलब पुस्तक वितरण बड़ा संकीर्तन है मृदंग वाला छोटा संकीर्तन पुस्तक कीर्तन बड़ा संकीर्तन मृदंग वो करो मैं समझ कीर्तन में नहीं जा रहा मैं तो बुक कर रहा हूँ <laughs> बड़ा संकीर्तन भगवान का कीर्तिगन सबके पास पहुँच रहा है दूसरे दस लोग संकीर्तन करते हुए